अथरव वेदिया मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय वैतथ्य प्रकरण में सत्ताईस श्लोक संख्या देख रहे थे आत्मा का अज्ञान होने से नाना प्रकार से कल्पना होती है और उसमें से कुछ कल्पना में अहंतोभाव होता है कुछ कल्पना में ममत्व तो भाव होता है तो ये नाना कल्पना से सिद्धांत कहता है कि ये सब कल्पना ही है ये कोई वास्तव पदार्थ नहीं है केवल अज्ञान से उसको वास्तव मानते हैं। इसमें हम लोग देख रहे थे लोका लोक विद प्रा आश्रम स्त्री नपुंसक लिंगा परापर मथापर इसमें हम लोग देख रहे थे व्याकरण लोग ये स्त्री स्त्रीलिंग शब्द पुंगलिंग शब्द नपुंसक लिंग शब्द यही ही वास्तव है इसी प्रकार की वो कहते हैं तो उसमें विभक्ति रहेगा उसमें वचन रहेगा इसका इस प्रकार के रूप हो जाएगा ये सब आश्रय हैं, है शब्द नित्य okay. में देख रहे थे, शब्द लिंग त्रिलिंगत्व अयोगा एक अनेक स्वभाव संभा अवस्तुत्व प्रसंगा इतिहास अगर शब्द का स्वभाव होगा या स्त्रिंग शब्द तब सर्वाधि नाम त्रिलिंगत्व तो अयोगात कोई भी शब्द फिर त्रिलिंग नहीं होगा क्योंकि जिसका जो एक ही लिंग होगा वही निश्चय होगा और कहेंगे ऐसा कोई शब्द होगा सर्वादि शब्द जो कि त्रिलिंग हो गए उनका वही स्वभाव है त्रिलिंग होगा तो आगे कहते हैं त्रिलिंगत्व तो अयोगात क्यों एक अनेक स्वभाव असंभवात् एक का अनेक स्वभाव होगा वो पुंगलिंग भी होगा विलिंग भी होगा वो नपुसिंग होगा एक का अनेक स्वभाव नहीं हो पाएगा असंभव और औपाधिक धर्म से कहेंगे नहीं शब्द तो शब्द है उसका ये जो लिंग है वो औपाधिक धर्म है अगर वह लिंग औपाधिक धर्म हो गया फिर वो वस्तु का स्वभाव नहीं है उपाधि के चलते जो आएगा वो वस्तु का स्वभाव नहीं होगा स्फिक जपा कुम के चलते जो लालिमा आएगा लालिमा स्फटिकों का स्वभाव नहीं है इसी प्रकार की अगर उपाधि को लेकर के शब्द में पुवलिंगत्व श्रीलिंग नपुस नपुंसक लिंगत्व आएगा तो फिर वो शब्द का स्वभाव नहीं होगा तो आप लोग फिर कैसे कहते हैं कि वो शब्द का स्वभाव है वो नहीं होगा अच्छा आगे बाकी कुछ लोग कहते हैं कि परापरम अथ अपर बे ब्रह्मणी वेदित बे परम चा परम ची के चित मुंडक उपनिषद में आता है सौनक हो गया अथर्व के पास और कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्व इधम विज्ञातम भवति इति जाकर के पूछता है क्या जान लेने से सब कुछ जाना जाएगा तो फिर अंगिरा उसको उत्तर देते हैं द्वे है दिद्य इति हस्म यद ब्रह्मविदो बदंती हम नहीं कह रहे ब्रह्म ज्ञानी का एक कहने का शैली ऐसा है। तो ऐसे खलम लोग गए गे महापुरुष के दर्शन के लिए अंतिम समय है तो कि आप तो कृतकृत है संस्कृति में एक शब्द बोले तो फिर ऐसा बात हुआ बल्कि बगवत कृतकृत्य ततम है अधुनांद्रिया कार्य न क्वेश्चन चेत चिंता नीति कृतकृत भारत फिर बोले कि क्लास में अगर आएंगे तो अंतिम मतलब रह सकते हैं अब ऊपर क्लास में जाना है जहाँ है वही सौ अर्थात परम च अपरम च वो, तो, वो, परम्चा, परम्चा, वो मतलब हम कहा कि आप कृतकृत कहते कृतकृत भारत हम कृतकृत जैसे महापुरुषों का मतलब इस प्रकार के शब्द व्यवहार करने का वो तो ऐसे वहां कहते हैं कि हस्मा वदन्ति दो, दो प्रकार के विद्या है ऐसे ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं परम चपरम आगे कहते हैं तत्रपरा अपरा विद्या कौन है ऋग्वेद यजुर्वेद साम भेद अथर्वेद आगे शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद इति सब कह हैं ये सब अपरा विद्या ये सब जो पठन कहते हैं ये सब अपरा विद्या तरक्षर अगम्यते परा विद्या वही है जिसके द्वारा अक्षरों का ज्ञान होगा अक्षरों का मतलब अनुभव हो जाएगा अक्षर हो गया ब्रह्म ब्रह्म घटक किससे जाना जाएगा मतलब हम कह देंगे घट ज्ञान घट मया ज्ञात तो कब कहेंगे जब हमको घट ज्ञान हुआ तो घट ज्ञान होने से हम कहेंगे घटो घटो मया अनुभूत इसी प्रकार की अक्षर हमारे द्वारा अनुभूत हो गया कब होगा अक्षर ज्ञान हो अक्षर था ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान क्या है ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात पराविद्या है ब्रह्माकार वृत्ति तो ब्रह्माकार वृत्ति हुआ तो पराविद्या क्योंकि उसी से ब्रह्म अनुभव में आ जाएगा बाकी सब ये सब ये सब अपरा विद्याद यवेद सामवेद अथर्वेद ये सब अपरा विद्या है तो जो ब्रह्म कार्य वृत्ति हो न यही पराविद्या है प्रसंग वही है दो ब्रह्मणी वेदितव्य परम इति चेचित परम है परब्रह्म है और अपर है अपर क्या है मतलब तो शुद्ध ब्रह्म को छोड़कर बाकी जितने हैं सब अपर ब्रह्म ही है ना, हैं वो ठीक नहीं है परिच्छेद क्विदपी ब्रह्म तो परिच्छेद अगर होगा तो कहीं भी उसमें ब्रह्मत्व आप नहीं कह पाए क्योंकि ब्रह्म का तो धर्म वही है कि ये तीनों प्रकार की परिच्छेद रही तो होना है तो परिच्छेद अगर हो जाएगा आप अभी परा और अपरा ऐसे विभाग करती है जब परा है वो अपरा के द्वारा परिच्छिन्न हो गया तो हो गया तो फिर वो ब्रह्म कैसे होगा तो कहते हैं परिचेदे क्वचिदी ब्रह्मत्व योगा वस्तुत्व अपरिचिन्न से तदभात जो अपरिछिन्न होगा वो ही तदभा भावा, तद्भावात्त ब्रह्म तो जो अच्छिन्न होगा वही ब्रह्म है परा परम इति। इतिहां पर सतोक उच्चारण करेंगे पूर्व पृष्ठ में है न लोका आगे कहते हैं और कुछ कल्पना करने वाले सृष्टि रीति सृष्टि विदो लयी च तद विद स्थिति स्थिति स्थितिरीति सर्वे चेह तु सर्वदा सर्वे तु सर्वदा सृष्टि सृष्टि विद लयट तद्विद स्थिति रीति स्थिति सर्वेच सर्वे तू सर्वदा जैसे है सृष्टि विदि को जानने वाले कहते हैं सृष्टि यही पारमार्थिक है सृष्टि ही रहेगा जैसे मीमांस को लोग कहेंगे सृष्टि नहीं है ये रहेगा ऐसे मीमांसों को लोग स्थिति कहेंगे उनका सृष्टि पर लय नहीं है और लय इति च तद लय यही पारमार्थिक पदार्थ है अर्थात ये नाश हो जाएगा जब जो स्थिति रहेगा मतलब नाश हो जाने के बाद जो है वो ही पारमार्थिक है सृष्टि जो हो गया ये तो सब नाम रूप आ गया सब कल्पित तो हो गया जब लय हो जाएगा यही वस्तु है और कुछ लोग कहते हैं ये सृष्टि लय ये सब कुछ नहीं स्थिति जो है वही पारमार्थिक है और बाकी वेदांती लोग कहेंगे यह तो सर्वे सर्वदा कल्पित है यह आत्मा नहीं ये सब पदार्थ जब ही आप देखते हैं तो ये कल्पित ही है यह योग आत्मनि सर्वे सर्वे भेद पदार्थ सर्वदा कौल्पिता, ये कल्पित ही है टीका में सृष्टि व लयो व स्थितिर् तत्वमी पौराणिका तो पुराण को स्वीकार करने वाले कहते हैं ये सृष्टि आरंभ हो जाएगा ब्रह्मा जी का नींद खुल गया तो सृष्टि आरंभ हो जाएगा और फिर ब्रह्मा जी सो जाएंगे तो ये प्रलय हो जाएगा इसको कहते हैं अपेक्षिक सृष्टि प्रलय इसको कहा जाएगा ये नई का प्रलय नित्य का। तब तो ब्रह्मा जी का रात हो जाने से जो प्रलय होगा उसको कहेंगे नई का प्रलय निमित्त तो आ गया ब्रह्मा जी का रात हो गया और ब्रह्मा जी का मृत्यु होने से वो प्राकृतिक प्रलय प्रकृति में सब लय हो जाएगा और एक है नित्य प्रलय सुसुप्ति में प्रतिदिन तो जीवों का होता है और एक आत्यंतिक प्रलय ज्ञान हो जाने से अत्यंतिक अर्थात फिर और सृष्टि होने वाला ही नहीं जिस प्रकार की चार प्रकार की सृष्टि कहते हैं तो सृष्टि अथवा लय अथवा स्थिति यही तत्व तत्व यही वास्तव है इति पौराणिका पुराण स्थिति लय इसका बहुत विचार आता है तदपी कल्पना मात्र सत् असत उत्पत्ति आदि अभाव वर्क्यम मत आह सत का भी उत्पत्ति नहीं हो पाएगा कि तो सत शब्द का अर्थ है विद्यमान त्रिकाल में जो रहेगा जो त्रिकाल में रहेगा उसका उत्पत्ति कब होगा नहीं हो पाएगा उसका उत्पत्ति नहीं है उसका लय भी नहीं है और जिसका उत्पत्ति नहीं है लय नहीं है उसका स्थिति ये भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि स्थिति हम उत्पत्ति लय का बीच वाला अवस्था को स्थिति कहते हैं सत का ये नहीं हो पाएगा और जो असत है बंधियापुत्र उसका उत्पत्ति आदि अभी नहीं हो पाएगा असत्य उत्पत्ति आदि आगे आएगा सप्तम सात नंबर टिप्पणी दे दी अद्वैत प्रकरण आगे प्रकरण में सताइस अठी कारिता अभी चल रहा है वैतथ्य प्रकरण आगे आएगा अद्वैत प्रकरण ये अद्वैत प्रकरण में सताइस अठीस कारिता मिले सृष्टि इत्यादि ना आगे टीका में यथोक्त कल्पना नाम अधिष्ठान सूचयती वेदांत कहता जितने सारे ये सब कल्पना होते हैं ये सब अपने अधिष्ठान में ही ये कल्पना होते हैं अधिष्ठान कौन है आत्मा है इसी को चतुर्थ पाद में सिद्धांत कहते हैं इह सर्वे सर्वदा कल्पना अधिष्ठान में यथोक्त कल्पना नाम अधिष्ठान सूचयती सर्व उदाहृत अनुदाता कल्पना भेदा तो ते सर्वे भेद <coughs> यो विद्यूता कल्पनावस्था कल्प्य न आत्मनः कल्पित तुम जितने उदाहृत तो ये आरम्भ करके प्राण से ये कहा गया सर और अनुदाहत कितना कहेंगे कितने प्रकार की कल्पना होता है इसलिए कहते हैं और जो अनुदाहत जिसका उदाहरण दे नहीं पाए बहुत और बच गए वो सब कल्पना भेदा नाना प्रकार की कल्पना यावंत जितने सारे है वित्तीय जितने सारे कल्पना करते हैं ते सर्वे अपि प्रकृत आत्मनी एवं ये सब प्रकृत आत्मा प्रकृत अर्थात जिसका भी प्रकरण प्रकरण अर्थात प्रतिपादन के लिए जिसका ग्रहण हुआ है आरब्धनम आरब्धम प्रति, प्रतिपादनम आरब्ध प्रतिपादन कहेंगे प्रकरण आरब प्रतिपादनम यश्य जिसका प्रतिपादन आरंभ हुआ इसको यहाँ प्रकृत कहते हैं प्रकृत आत्मा तो उसे प्रकृत आत्मनि एवं कल्पना अवस्थायाम कल्पियंत कल्पना अवस्था में ही ये सब कल्पित होते हैं और जिस समय में कल्पना अवस्था नहीं है ज्ञान हो गया आगे कल्पना अवस्था नहीं रहेगा वो एक ही शब्द ज्यादा ज्यादा एक ही शब्द कहते ऐसा मिथ्या है तो क्यों इसमें कल्पना ज्यादा करना है तो ये कल्पना अवस्थायाम कल्पना अवस्थायाम अविद्यावस्थायाम आठ नंबर टिप्पणी दे दिया कल्पना अवस्थायाम ये अविद्यावस्थायाम अवस्था में कल्पना करेगा सब आत्मा में ही कल्पना न आत्मन कल्पित तम आत्मा किंतु कल्पित नहीं है जो मनोराज्य कर रहा है तो ये मनोराज्य ये उसका कहाँ है उसका अंतकरण में है और जो पदार्थ अभी मनोराज्य तो तो अंतर अंदर में हो गया जो सुख दुख इत्यादि राग द्वेष इत्यादि सब कुछ पदार्थ अनुभव होता है ये कहाँ है अंतकरण में है और जो बाहर में घटफ नदी पर्वत तो देखता है वो भी तब भी देखा जाएगा अगर प्रमात चैतन्य प्रमेय चैतन्य एक होगा अर्थात तो वो भी जब आप में अध्यस्त होगा तभी तो आप देखेंगे पर्वतों को तभी देखेंगे जब पर्वत आप में अध्यस्त होगा अर्थात प्रमात्री पर्वतो चैतन्य एक हो गया तो आप हो गए अर्थात आप में पर्वत अध्यस्त तो चाहे मनोराज्य चाहे स्वप्न चाहे सुख दुख चाहे घटो नदी पर्वत व्यावहारिक सब आप में है तो ये वेदंत परिवार सरकार मतलब इतना तो प्रक्रिया बता देते हैं आप वही पदार्थ को देखेंगे जो आप में अध्यस्त है हम इसको जागृत वास्तव कहते हैं कहते कुछ नहीं है आप में अध्यस्थ है तो जो भी पदार्थ कल्पना होगा सब अध्यस्त है आप में आप में कहते हैं कि अंतकरण ये सब का कल्पना करता है ये कहाँ है कहते हैं ये आत्मन कल्पित है तो ये सब कल्पना ये होता रहता है न आत्मन कल्पित तुम कल्पना करने वाला मैं ये कल्पित नहीं है सर्वस्व कल्पित्व न अधिष्ठा तो न सभी अगर कल्पित होगा तो फिर अधिष्ठान कौन बनेगा जो अधिष्ठान होगा वो कल्पित नहीं होगा उसको तो रहना होगा इसलिए कहते हैं अधिष्ठान जो है वो कल्पित नहीं है आत्मा कल्पित नहीं है अर्थात आप ही एकमात्र वास्तविक पदार्थ हो बाकी जो भी चिंता करते हैं वो सब कल्पित है सब कल्पित है जितना समय ये याद रहेगा उतना समय मन स्थिर रहेगा जैसे ही भूल जाएंगे चलेगा मन का कल्पना फिर वो चलेगा तो जितना ही आद होगा बार बार मन को रोकेगा क्यों कल्पना कर रहा है क्यों कल्पना कर रहा है शांत रहो जैसे भूल जाएगा फिर कल्पना करेगा क्यों ये भूल जाएगा कह संस्कार है संस्कार का बल जो है कहते कि जब फल देने आएगा जागृत फल देने आएगा सुसुप्ति होगा नहीं होगा इसी प्रकार की जो सुसुप्ति फल देने आएगा जागृत रहेगा ये नहीं रहेगा क्योंकि उसका भी बल आ गया वो भी दबाव देगा इसी प्रकार के संस्कार का दबाव अगर होगा तो वो कल्पना करता ही रहेगा संस्कार को बदलना यही सारी साधना है और संस्कार को बदलने के लिए विपरीत संस्कार लाना पड़ेगा मन को रोकना पड़ेगा ये दुखदायक है इसलिए करना हम पीछे रखते हैं तो इसको क्या रोकना है क्योंकि रोकने से कठिन होगा इसलिए उसको नदी का पानी जैसे छोड़ ही देना है तो अगर छोड़ देंगे तब तो वही अर्थात ये रुकेगा नहीं रोकने से जो शांति आनंद का उपलब्ध मतलब अनुभव होना है वो नहीं होगा हमको थियोरेटिकली हो जाएगा कि ये सब मिथ्या है वो है किंतु आनंद अनुभव नहीं होगा थियोरेटिकली नहीं अनुभव भी निश्चय हो जा सकता है तो सब कभी भी उसको फिर नहीं होगा की ये सब सत्य है इस प्रकार की नहीं होगा किंतु जो साथी अवस्था रहकर के सुख होना चाहिए वो नहीं होगा ये तो सब व्यावहारिक है ये सूर्य अवस्था को प्राप्त कर लेगा अग्नि अवस्था को प्राप्त कर लेगा अर्थात तो ये जो परिच्छिन मानता था वो अपरिचिन्न अनुभव करेगा किंतु वो अपरिछन्न काल त्रयात्मक अपरिच्छिन्न नहीं है अग्नि जो है सूर्य जो है वो भी मृत्यु से ग्रस्त है ना तो तो अर्थात ये जो अत्यधिक मृत्यु होता है देवतात्म भाव प्राप्त करने से ये जो मनुष्य भाव में जो सौ साल में गया फिर आया फिर गया तो वहाँ उतना नहीं है और इनको जो अत्यधिक दुखो इत्यादि होता है वो नहीं है वो सब अपेक्षित मुक्ति है वो पारमार्थिक मुक्ति नहीं अति मुक्ति जो है वो देवता भावों में अच्छा हो जाना मैं आदित्य हूँ मुक्ति हो गया मैं आदित्य हूँ निश्चय होने के लिए जो साधना करता है क्या साधना उपासना करता है ये दोनों में अर्थात विभाग और होता में अग्नि दृष्टि करना ये साधना है उपासना है ये मुक्ति ये उपासना करते करते उसको निश्चय हो जाएगा मैं अग्नि हूं ये अति मुक्ति आ गया फल भाव अति मुक्ति साधन भाव मुक्ति ऐसा कहा गया वो तो सब अपेक्षित कर ये आरंभ में पहले उपासना कहेंगे फिर आगे जैसे ब्राह्मण कोहलो ब्राह्मण आरंभ होगा वहां से ज्ञान की साक्षात तो और प्रोक्षात आएगा वहां से ज्ञान की प्रकरण तो आरंभ होगा तब तक तो ये तीन तो उपासना है अच्छा आगे यहाँ तक अर्थात बीस से लेकर के अट्ठाईस लोग तक ये सब टीकाकर कह दिए भाष्यकार इसके ऊपर अभी एक भी कुछ नहीं पे है अभी न आत्मन कल कल्पना एते सर्वे अवस्था किंतु आत्मा कल्पित नहीं है आत्मनी एते सर्वे पदार्थ कल्पिता उसका पूर्व में दिया ना प्रकृत आत्मनी कल्पना अवस्थाया कल्पिता कहीं सुसूक्ति अवस्था में कहीं कल्पिता नहीं है कहीं सुशुक्ति कल्पना नहीं कर पा रहा है अविद्या अवस्था हम कहने का था है विद्या अवस्था में जब जागृत स्वप्न आता है तब कल्पना करता है ज्ञान हो जाने से और कल्पना नहीं है तो था। यही जो आत्मा न कल्पित स्व इसी को आगे स्पष्ट कर दिया अगर आत्मा को भी कल्पित कह देंगे तो सभी कल्पित हो गया सभी कल्पित हो गया तो अधिष्ठान कहाँ से है आत्मा अधिष्ठान है अर्थात सब कुछ मेरे में कल्पित हो रहा है सब कुछ मेरे में कल्पित हो रहा है ये बार बार दृढ़ करना पड़ेगा क्यों हो रहा है कंगे तो मन कर रहा है इसको रोकेंगे रोकते रोकते रोकते रोकते क्या होगा इसका एक समय आ जाएगा कि मेरे में कल्पित हो रहा है ये निश्चय दृढ़ हो जाएगा क्योंकि इसको रोकते रोकते दुख तो होगा ना उतना होते होते अर्थात थोड़ा बहुत कोटा पार हो गया दुख का कोटा तब तो उसको निश्चय हो गया कि मेरे में अर्थात ये सब कल्पित हो रहा है अब उसका वो दुख और नहीं आएगा किंतु जो आनंद होना चाहिए था वो नहीं होगा क्यों ये चलता रहता है उपासना नहीं किया तो फिर आगे क्या करेगा अगर उसका मतलब उसी प्रकार की उसका पूर्व संस्कार है आगे वो उपासना में चलेगा अभी उसका निश्चय हो गया ज्ञान हो गया लेकिन फिर उपासना में चलेगा कहेगा ज्ञानी हो गया तो उपासना करेगा क्या करेगा, करेगा नहीं उसका संस्कार उसको उसी दिशा में लेगा तो ये जीवन मुक्ति विवेक इत्यादि में आता है ज्ञानी का आगे चार भूमिका और वो सब ये करेगा प्रत्यहार करेगा ध्यान करेगा वो करेगा कहते हैं उसका संस्कार बस चलेगा क्यों उसका पूर्व जन्म में अगर ऐसे ही होगा कि अर्थात ये बहिर्मुख होने से इसका लाभ नहीं आएगा तो फिर उसी मुताबिक उसका संस्कार उसको बहिर्मुखता से हटाएगा अभी निश्चय हो गया किन्तु तथापि ये उपासना का अभाव से मन एकाग्र नहीं होने से परमानंद की अनुभव ठो नहीं आएगा दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो गया क्योंकि सब मिथ्या ऐसे निश्चय हो गया किंतु ये परमानंद नहीं होगा तो इसलिए कहा जाएगा कि अगर वो उपासना करते आगे फिर चलेगा अगर संस्कार है तो जिसका संस्कार नहीं है वो प्रपंच में लगे रहेगा ऐसे नहीं निश्चय है कितु प्रपंच में लगा रहेगा वही करता रहेगा बीच बिज़ बीच में कोई उसको पूछ देगा और क्या कर रही है? ये क्या करेंगे रुकता नहीं <laughs> तो चलने तो इस प्रकार करेंगे <laughs> मतलब इस प्रकार है अगर वास्तविक उपासना करके आया है तो जैसे ज्ञान होगा तो अर्थात वो तो, तो उसी स्थिति में ही रहेगा किंतु जो उपासना पढ़ना नहीं है जैसे कहा जाएगा छोटे महाराज बगे जैसे थे तो अर्थात वो, वो, वो उनका उपासना का दाढ़िया इतना अधिक था कि उनका जैसे ही ज्ञान होगा वो उस अवस्था में रहेंगे उनका और प्रवृति दिशा में जाएगा ही नहीं तो, तो, तो, तो इसलिए उपासना नहीं करके अगर इसमें चलते हैं और विक्षेप बहुत ज्यादा है विक्षेप ज्यादा है तो होगा नहीं अगर विक्षेप थोड़ा घट गया उपासना नहीं किया तो ये अनुभव मतलब निश्चय होने पर भी वो आनंद नहीं होगा ये हमेशा चलता रहेगा ना उसका लाभ नहीं होगा इसलिए इस समय में उपासना भी हम लोग जितना करें उतना अच्छा है ये रटे वो रटे इसमें मन को लगाए इसमें मन को लगाए बार बार रोके ये करना आवश्यक है नहीं तो उसका लाभ नहीं है नहीं तो कसे अच्छा है ना जैसे मनुष्य का निश्चय ये हट जाता है क्या कभी किन्तु कितने समय चिंता करता है मैं मनुष्य हूँ सारा संसार में चलता रहता है मन कि तुम्हें मनुष्य इस प्रकार निश्चय है ठीक है इसी प्रकार के हूँ मैं ये परिचिन्न नहीं हूँ जीव नहीं हूँ इस प्रकार की एक निश्चय हो जाएगा ये विचार करते करते इसका पीछे लगते लगते और ये शरीर बुद्धि का रक्षण के लिए जो बहुत ज्यादा ये जोर नहीं लगाएगा तो फिर इससे मैं अलग हूं इस प्रकार निश्चय आ जाएगा जब तक इसका रक्षण में जोर लगाएगा यह नहीं होगा क्योंकि नहीं वो हूं कहेगा ना जब इसे थोड़ा हट जाएगा तब तो निश्चय हो जाएगा आनंद नहीं होगा तो की नहीं वो नहीं है नहीं। वो तो जान लिया ना उससे खाली हानि होगा ठीक है प्राण प्राणादि श्लोकेश प्राण शब्दार्थम आह प्राण आदि ये जो अट्ठाईस श्लोक 20 श्लोक से आरंभ हुआ था उसमें प्राण शब्दार्थ भाष्यकार कह रहे हैं अभी अर्थात ये नौ श्लोक के लिए भाष्य कह रहे हैं अभी वे कर अब तक तो कुछ नहीं कहे कहते प्राण प्राज बीजात्मा तत्कार्य इतरे स्थितिंता प्राण वही हो गया प्राज्य प्राज्य अर्थात तो जो कारण अवस्था जो कारण वही हो गया बीजात्मा बीज रूप है वही उसके लिए कारण कहते हैं तत्कार्येदा भेदाहि इतरे स्थितियंता अंतिम में उसका कल्पना करते करते अठाईसवा श्लोक में के स्थिति रीति स्थिति विद स्थिति हो गया अंतिम कल्पना तो स्थिति अंतर सब कल्पना कार्य भेद कारण हो गया प्राज्य प्रथम कल्पना था प्राण वो हो गया कारण बीज अंतिम कल्पना हुआ स्थिति ये हो गया कार्य तो इसलिए कहते हैं प्राण बीज आत्मा और उसका कार्य भेद सब इतर प्राणों के बाद जितना कल्पना हुआ बाकी नौ श्लोक में वो सब कार्य है अंतिम में कौन है स्थिति ये श्लोक में है स्थिति रीति स्थिति विदा ये अंतिम कल्पना ठीक तो तो है मैं यहाँ वही तो ईश्वर है यहाँ पे बस्ती समस्टि अलग नहीं है ना जो प्राज्य है वही ईश्वर है तो इस तरह से ये जितने भी सारी कल्पना है ये सब ईश्वर हैं ईश्वर ही प्रथम कल्पित है प्राज्य प्राण ईश्वर ये प्रथम कल्पित है बस्ती में क्या है मैन किया जाएगा सुसूप्ति अवस्था में जो सुसुक्त अवस्था में वो रहता है आगे जब जागरण स्वप्न आ जाएगा तो अहंकार आ जाएगा तो सुसुप्ति में भी मय रहता है सुसुप्ति अवस्था में जो मै रहता है उस समय में अज्ञान भी है अज्ञान विशिष्ट में मैं अर्थात आत्मा अज्ञान विशिष्ट आत्मा हो गया तो उसको ईश्वर कहिए प्राण कहिए बीजात्मा कहिए प्राध्या कहिए सब एक ही है तो जैसे ही आगे स्वप्न आ जाएगा हिरोनगर आ जाएगा तो आ जाएगा तो फिर ये कार्य हो गया आगे ठीक है मैं तस्व बीजात्मनो विकार विशेषत्वाद इतरेशा न ततो अत्यंत भिन्नम इतिहा बीजात्मन वही जो ईश्वर है प्राण है प्राज है उसी का विकार विशेषत्वाद ये बाकी जितने कल्पित है सब विकार है उसी का कार्य विकार कार्य इतरेशा न तत्व अत्यंत अभिन्न कारण से कार्य अत्यंत अभिन्न नहीं हुआ तो ईश्वर से जगत अत्यंत अभिन्न नहीं है एक जीव वाद मानेंगे तो आप ही ईश्वर है तो आपसे ये जगत भिन्न नहीं है क्योंकि सब कुछ आप में ही अध्यस्त है तत्कार्य भाष्य में दे दिया तत्कार्येदा ही इतरे स्थितिता अंतिम पादार्थम स्फुटती अंतिम पाद हो गया सर्वे तू सर्वदा तो इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में और च सर्वे लौकिका सर्वप्राणी परिकल्पिता भेदा रज्ज्वाम इव सर्पाद अन्य लौकिका जितना कह दिया कह दिया बाकी जो भी सब इसलिए टीकाकार पहले कह देते अनुदारित जिसका उदाहरण नहीं दिया गया वो सब अन्य सर्वे चलौकिका अन्य सर्वे चलौकिका टीका में कहते हैं कुल धर्मा ग्राम, कुल धर्म कुल धर्मो ग्राम धर्मो देश धर्मो इति एते सर्व शब्द न देश का ये धर्म है कुल का ये धर्म है ग्राम का यह धर्म है और हमको उसका रक्षा करना पड़ेगा ये सब कहते हैं सब कल्पना है तो रक्षा नहीं करना यह बात नहीं करना है, है। किंतु तो यही मान करके करना है कि ये सब नाटक चल रहे इस प्रकार की जान करके करना और ये सब करने का पीछे ना जिस सैनिक को ये निश्चय है कि प्रारब्ध है तो ये शरीर मर ही जाएगा गोदी नहीं लगने पर भी यही मर जाएगा और प्रारब्ध नहीं तो इसको कुछ नहीं होगा वो फिर पीछे हटेगा तो नहीं हटेगा इसलिए कहते तो ना अगर शुद्ध वेदांती है वो कोई भी कार्य एकदम शुद्ध करेगा एकदम बढ़िया करेगा अच्छा कुल धर्म ग्लाम धर्म देश धर्म सेव शब्दे न गृहियंत जो भाष्य में कहा गया सर्वे लौकिक तो सारे लौकिक पदार्थ सर्व प्राणी परिकल्पिता सर्वे ही प्राणी भी ही परिकल्पिता जितने सारे हो सकता है भेदा विशेषा रज्वामी व सर्पादय जैसे रजु में ये सब सर्प है इसी प्रकार के कल्पित तो मान करके सब करेगा बढ़िया करेगा अच्छा रज्वामी व सर्पादय हिसलिए जितना जितना ये ज्ञान निष्ठा बढ़ेगा उतने उतने वो सांसारिक कार्य को बिल्कुल एकदम बढ़िया करेगा क्योंकि उसको आसक्ति नहीं रहेगा रागद्वेष नहीं रहेगा सारे काम बढ़िया करेगा अगर वह जज होगा तो बिल्कुल अपने पुत्रों को समान कार्य के लिए बिल्कुल लटका देगा फांसी में <laughs> और कुछ नहीं है तो क्यों कहेगा उसको तो कोई आसक्ति नहीं है तो अर्थात तो बिल्कुल जैसे नियम है प्रकृति का नियम ऐसे ही चलेगा ये अर्थात तो ज्ञान निष्ठा का ये है कि बिल्कुल वो नियम में चलेगा हम लोग कई बार देखें जैसा नियम ऐसा चलो क्यों है किसी के लिए कुछ नहीं है तीन दिन का तीन दिन का क्या है तीन दिन नियम तो तीन दिन नियम वो हो गया तो क्या हो गया कुछ नहीं आप जितना भंडारा करे जितना कुछ करेगा नियम नियम है सर्व शब्दे सब, सब रज्जु में जैसे सर्पो इसी प्रकार के की ठीका तेसाम आत्मनि तद तो अज्ञान एवं कल्पित सदृष्टान्त स्पष्टी तेसा इस भेदा नाम आत्मनि क्यों कल्पना होता है तद तो अज्ञात आत्मा का अज्ञान से एवं कल्पितने ना। नाना रूप से कल्पित हुआ इसको दृष्टांत तो दे करके स्पष्ट करते हैं भाष्य में कह दिया में वह सर्पा दिया कल्पित होता है ठीक है में आत्मना अधिष्ठान तो योग्यतात्म कल्पना शून्य तम जो अधिष्ठान होगा आत्मा अगर अधिष्ठान होगा अधिष्ठान का योग्यता यही है कि वो कल्पित नहीं होगा अधिष्ठान इसी तो दिखाते है आत्मा में कल्पना मतलब आत्मा कल्पित नहीं है भाष्य में तून्य तो आत्मनि आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतु कल्पिता पिंडीकृत अर्थ प्राणादी श्लोका नाम तो तत्शून्य तत्शून्य तो अर्थात तो कल्पना शून्य दो नंबर टिप्पणी अकल्पित आवाज कल्पना शून्य अर्थात तो अकल्पित कौन है आत्मनि ये सब कल्पना होता है क्यों आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतु है स्वरूप का अनिश्चय होने से ये सब कल्पित होते हैं क्यों अविद्या अविद्या से ये सब कल्पित होते हैं बार बार इसको सुनेंगे जो दिखता है सब अविद्या से कल्पित होता है आपका मन थोड़ा सत्य तो बुद्धि करके चलता होगा ये पंक्ति आ जाएगा जो आप जानते हैं सब अविद्या से कल्पित करते हैं आपका कहते है ना जो बहुत जोर गाड़ी चलाते होगा और ऐसी लड़ते छूट गया हाथ से तो क्या हो जाएगा उसका गति आधा हो जाएगा इसी प्रकार के आप जितना जोर चलते होंगे अकस्मात यह आधा हो जाएगा तो आपका गति आधा हो जाएगा तो ये सब वेदांत की ये लाभ है जितना सत्यत्व रहेगा वो धीरे धीरे उसको क्षीर्ण करेगा ही करेगा अविद्या से कल्पिता इति पिंडीकृतो अर्थ अर्थात ये पिंडीकृत समस्त करके अर्थ का कह दिया प्राणादि श्लोकान नौ श्लोकों का यही अर्थ टीका में किमति समुदायर्थ आगे विराम कट जाएगा किमित समुदायर्थ श्लोका नाम उचित श्लोकों का, तो का समुदायार्थ क्यों कहते हैं भगवान भाष्यकार कहते हैं ना पिंडीकृतो अर्थ पिंडीकृतो अर्थात मिला करके सब कह दिया तो किमित समुदायर्थ श्लोका नाम उचित टीकाकरण मतलब पूर्व पक्ष प्रश्न करता है श्लोकांतरेश्व प्रत्येक पदार्थ व्याख्यानम एतेषु किम न जैसे अन्य श्लोक में अर्थात बीष्म्लोक से पूर्व में आप जैसे प्रत्येक श्लोक में पदार्थ का व्याख्यान किए थे तो अभी यहाँ की सियात यहाँ क्यों नहीं किए बीस से अठाईस तक ये श्लोक का क्यों नहीं किए आशंक्य भाष्यकार उत्तर देते है भाष्य में प्रत्येक पदार्थ फलगु प्रयोजनवाद यो न कृत प्रत्येक श्लोक का पदार्थ का व्याख्यान करने में फलगु प्रयोजन फलगू में तीन नंबर टिप्पणी है क्या लिखा है कुछ अलग लिखा है अच्छा वो तीन होगा एक दो तो ऊपर में श्लोक में है प्रत्येक पदार्थ व्याख्यान फलगू प्रयोजन तीन नंबर टिप्पणी फलगू प्रयोजन हवा तीन करिए अत्यल्प प्रयोजन फलगु फलगु अर्थात उसका कोई प्रयोजन नहीं है फलगू का ही नदी है, है। ये में उसका कोई प्रयोजन नहीं पता अच्छा आ, फल्गु में पिंडा देते हैं अच्छा अच्छा वहाँ जल नहीं होता है बालू खोद करके इसलिए उसमें कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है बालू खोद करके थोड़ी आप स्नान करेंगे ऊपर में उसका पानी नहीं है खोदने से नीचे पानी मिलेगा तो वो पानी से वो पिंडदाना करना इत्यादि होता है इसलिए उसका कोई प्रयोजन और सिद्ध नहीं होता है अच्छा तो फलगू प्रयोजन तो इसलिए भाषाकार कहते हैं यह तुम न करीता इसलिए हमने परिश्रम इसमें नहीं किया इसका कोई विशेष कार्य नहीं है तो महाराष्ट्र जब ये पार चलाते हैं तो ये दो दिन दस दस तक ये पार हो जाएगा इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है तात्पर्य यही है कि ये सब अविद्या से कल्पित हुआ इतना कहना है अच्छा ये अठाईसवें श्लोक उच्चारण करेंगे आगे टीका में लौकिका परीक्षकाण चतिपय कल्पना भेदां उदाहत्य अनंतवाद अशे अशेषत उदाहरण अशतक्य संक्षेप मात्र आ सकते लौकिकाण परीक्षक नाम, नाम। लौकिक विचार रही परीक्षक विचार वाला तो ये दोनों प्रकार के लोग जगत में मिलते हैं। ये दोनों प्रकार की सब नाना प्रकार की कल्पना करते हैं कुछ लौकिक कल्पना करें कुछ परीक्षक जो शास्त्रविदे सब कुछ कल्पना करते हैं कतिपय कल्पना भेदान उदाह कुछ कल्पना उसको दिखा दिए 20 से अठाईस लोग तक अनंतत्व अशेषा उदाहरम असत्यत्म दृष्टा अनंत तो कल्पना है ये आप लोग देखे नहीं होंगे जो आदिवासी लोग होते हैं उनका भी सब ये देवता है उनका भी सब ऐसे पूरा एकदम रीति रिवाज है और वरंग मतलब बाकी लोगों से उनका एकदम ये कठिन है तो आप किसी ब्राह्मण को देवता को उठा लेंगे वो नहीं आप मतलब अनुरोध करेगा आप ऐसा मत करिए ये है रख दीजिए वो ऐसा नहीं वो पूरा उनका ये ले आएंगे आप कुछ नहीं करते उनका जिस दिन पूजा करना है वो बिल्कुल करेंगे आप जाएंगे देखने के लिए वो कहेंगे मतलब उनका भाषण मतलब कह देंगे आप उधर नहीं आना ना वो सब आपका नहीं आप अपना ठाकुर पूजा करोगे <laughs> ये हम लोग का काम है ऐसा कर देंगे ना मतलब जो वो मुर्गी पुरे सब एकदम बांध करके वो करने के लिए सब एकदम करेंगे मुर्गी और कभी कभी जो बकरी फकरी ये सब बकरी क्या हम लोग देखे नहीं सुने हैं अर्थात ये सब किसी को भी काट देते हैं जो कर देंगे बड़ा कठिन है उनका तो अर्थात लौकिक परीक्षक इसी प्रकार के सभी लोग ये कल्पना कर करते हैं संक्षेप संक्षेप मात्रम आचस्ते संक्षेप से ये कहते हैं आगे यं भाव दर्शेद सभा सतुपश्य तमचावती भूत सद्रह समपे तम यम दर्शयति तं भावं पश्यति दर्शय संगंभूत् तमती तद्रह तम सैति उस प्रकार के उन्नीय हो जाएगा अश साधक गुरु आचार्य आप साधकों को उसका आचार्य जो भाव बता देगा यम भावम दर्शयती सू तम भाव पश्य उसका गुरु आचार्य उसको जो बात बता देगा उसी में निष्ठा करके वो चलेगा कहते हैं अगर द्वैत तो में उसको निष्ठा बना दिया वो अद्वैत तो में लेकर के चलेगा और अद्वैत तो में निष्ठा बना दिया और अद्वैत तो में लेकर के चलेगा किंतु अगर साधन सतुष्ट नहीं है तो उसको अद्वैत तो में निष्ठा नहीं करेगा उसका लाभ नहीं होगा वो तो दोनों पक्ष से हानि हो जाएगा अगर विवेक बैराग्य दृढ़ है तो उसको अद्वैत में करेगा सर्वदा अहम चिंतन करो अगर विवेक बैराग्य दृढ़ नहीं है तो उसको द्वैत भावना दिखाएगा उसी से एकाग्र होकर के धीरे चले तो अशक से गुरु यम भाव दर्शयती सू सा स साधक तम तो भाव पश्यती अर्थात उसी का उपासना करेगा अर्थात मन में उसी प्रकार की भावना करेगा चिंतन करेगा और स वो जिसका अभी उपासना करने लगा अभी मान लीजिए कि उसका गुरु कह देगी आप अग्नि का उपासना करो अभी वो अग्नि का उपासना करेगा वो अग्नि अभी क्या करेगा स असोभूतवा तम अवती वो जो भावना किया अभी वो अग्नि उसका उपास्य बन करके अभी उस साधकों का रक्षा करेगा जिसका उपासना करेगा उसका रक्षा करेगा रक्षा करेगा अर्थात ये साधकों का रक्षा के है चित्त का विक्षेप को दूर करना यही इसका रक्षा चित्त नाना विषय में चलता है वही उसका मतलब दुखों का कारण है अभी जिस भाव उसको बता दिए उसी में वो निष्ठा करेगा उसी का चिंतन करेगा उसका चित्त एकाग्र हो जाएगा वही उसका रक्षा हो गया का है। क्योंकि जिसका जिस प्रकार संस्कार बनेगा आगे जन्मों में फिर वही उपासना में वो लगेगा वही ज्ञान मार्ग है तो उसी मार्ग में फिर लगेगा इसलिए अर्थात उसी का रक्षा अर्थात उसका मानसिक रक्षा करेगा और तदग्रह तदग्रह था तस्मिन ग्रह ग्रह अर्थात ज्ञान अर्थात दर्शन उपासना उसमें जो उपासना करेगा तम समुपे वही भाव को प्राप्त करवा देगा आगे वही भाव हो जाएगा अगर इस जन्म में अग्नि का उपासना किया दृढ़ नहीं हो पाया इस जन्म में तो अग्नि भाव प्राप्त नहीं करेगा फिर आगे जन्म में फिर अग्निभाव को उपासना करेगा ऐसा गुरु के पास पहुंचेगा जो उसको अग्नि का ये देंगे तो देने से फिर अग्नि का उपासना करके फिर अग्निभाव प्राप्त कर जाएगा तो ऐसा होते होते कभी समय आएगा कि फिर निर्गण उपासना इत्यादि में चलेगा निर्गुण उपासना तो निर्ध्यासन वेदांत विचार में चलेगा इस बार पूरा नहीं कर पाएगा संस्कार वो आगे आएगा ऐसा स्थान पर जाएगा जो कि फिर चालू होगा वेदांत विचार तो ऐसे हो करके तम भाव हम वो करेगा इसलिए कहा जाता है कि गुरु जो बोल दिए उसको अगर करते चलेगा आगे आगे उसका प्रकृति फिर आगे आगे उसको लेता चलेगा जैसे वो द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा तब तो फिर नियम के अनुसार वो ये क्लास टीचर से उठकर के वो क्लास टीचर तक तो पहुंचेगा क्यों ये नियम है किंतु अगर वो पढ़ेगा नहीं प्रथम श्रेणी में जो उसको कहा गया ये पढ़ो अगर पढ़ेगा नहीं तो कहेंगे आप यही गुरु के पास रहेंगे किंतु वहां जो पढ़ाया जाएगा अगर वो निष्ठावान होकर के करेगा वह द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी में आगे जाएगा स्वाभाविक तो इसलिए कहते हैं कि जो भाव कह दिया गया उसी को निष्ठा पर करेगा तो आ जाएगा उसका टीका में पाद त्र विभते पहले तीन पाद दिखाते हैं। भाष्य में किम बहुना प्राणादीना अन्यतम उत्तम अनुक्तम व भा यम भाव पदार्थम दर्शयेत। आचार्यो अश आचार्य अत इदमें तत्त्वमिति स तं तंगम आत्मूत पश्य अहम वा तम च द्रष्टार भाव अवती यो दर्शितो भावो असो भूत रक्षति किम बहुना कितना कहेंगे प्राणादीना अतम प्राणादे से अतम प्राण से आरंभ हुआ स्थिति पर्यंत उसमें से कोई अन्यतम उतम जो कहा गया अथवा अनुत्तम ये नहीं कहा गया कि आपको आपका आचार्य कुछ और अन्य उपासना बताए भावम भाव अर्थात पदार्थम दर्शिये अश आचार्य इसका अस्था शिष्य से साधक आचार्य अन्य आचार्य अथवा गुरु अन्य अन्य कहने से आप्त कोई भी आप्त पुरुष इदम एव तत्वमी उसको बता दिए यही तत्व है भैंस तो में जिसको प्रेम है उसको कहेंगे भयस में ही ध्यान करना है तो भैंस में ही ध्यान करेगा इस प्रकार की इदम एवं तत्व मिति स तम भावम आत्मभूतम पश्यती अगर उसको अहम ग्रह रूप से बता दिए आप प्राण को ही आप आप प्राण ही हो तो अहम प्राण इस प्रकार की अहम ग्रह उपासना करेगा तो जिसको कह देंगे नहीं ये सालोग्राम है ये विष्णु है तो विष्णु को अपने से भिन्न मान करके उपासना करेगा सालग्राम में करेगा वो तो अहम ग्रह उपासना कह सकते हैं अथवा ये प्रतीक उपासना कह सकते हैं जैसे कहेंगे पश्यति अहम इति वम इति वम च्रष्टारम्भ कैसे देखता है अहम इति वम इति वाह मैं प्राण हूँ अथवा मेरे विष्णु भगवान है इस प्रकार की तम च द्रष्टारम्भ स अवति वो भावो उस दृष्टारा दृष्टारम अर्थात उपासक उपासकों को रक्षा करेगा यो दर्शितो भावो जो भाव दिखाएगा असोभूत्व रक्षित असौभूत अर्थात वो साधक वही रूप हो जाएगा हो करके वो भावो उसका रक्षा करेगा अर्थात अभी वो आदित्य का उपासना किया अग्नि का उपासना किया अभी वो साधक अग्नि ही हो जाएगा तो हो से वही उसका रक्षा हो गया असौ भूत असौ भूतवा तो साधक आप प्राप्यः इस प्रकार के हो जाएगा रक्ष्य टीका में अच्छा अंत तक ओ पूर्णमित्य पूर्णश्य शंकर्य